शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद बुनै कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वश्रेष्ठ कैलाश पर सुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं अतः उन्हीं के रूप में मैं गुजकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ी भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया डमरू की वध्वनी जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, था सुनने वालों को को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भर कर वहां आए भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाव गढ़पाल जहाँ कहीं भी थे वहाँ से आ गए इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ आए हुए गढ़पालों का नामोलेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया वे बोले वहाँ असंख्य महाबली गढ़पाल पधारे वे सबके सब शहस्त्रोपजाओं सब से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे सभी चंद्रचूड़ नीलकंठ और त्रिलोचन थे हार कुंडल केजूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे अणिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भाषित हो रहे थे उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया उन्हें तब विश्वकर्णा कर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गृहों की रचना की फिर श्रीहरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सब प्रेम दान दे स्नास किया इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सब ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तमन किया सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तमन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांचित वर एवं अभिष्ट वस्तु में प्रदान की मुने तदनंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांचित वस्तु वस्त पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं योगपरायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत कैलाश पर रहने लगे कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया देवर से फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे मुनीश्वर इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है कैलाश के, के अंतर्गत होने वाली उनके ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांचित फलों को देने वाली है जो एकाग्र चित्र हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है रुद्र संहिता का शिष्ट खंड संपूर्ण